प्रश्नोत्तर दीपमाला तपस्या जिज्ञासा सुनते हैं कि पहले ऋषि मुनि केवल जल पीकर या वायु विल्वपत्र आदि ग्रहण करके तपस्या करते थे क्या आज भी ऐसी तपस्या कर सकते हैं समाधान हम लोग शास्त्रों में बहुत सी बातें सुनते हैं पर सुनने मात्र से तो काम नहीं होगा सुनते हैं कि देवाशिव संग्राम में यहाँ के राजा लोग भी गए थे सुनते हैं कि भीम हाथी को उठाकर आकाश में फेंक देते थे योगियों के पास अढ़िमा लघिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ होती है वे आकाश भ्रमण करते हैं ये सब बातें सुनते हैं पर जब खोजते हैं तो आजकल ये सब कहीं दिखते नहीं इसी प्रकार सुनते हैं कि पहले के लोग जल पीकर अथवा केवल वायु भक्षण करके तपस्या करते थे पर ऐसी तपस्या आजकल दिखती नहीं आज के समय में ऐसा करना बहुत कठिन है क्योंकि शरीरों का सामर्थ्य बहुत कम हो गया है शरीर सामर्थ्य में देश काल की बहुत भूमिका रहती है आजकल का वातावरण शुद्ध नहीं है इसलिए यदि कोई हट करता है तो थोड़े ही दिनों में अस्वस्थ हो जाता है आजकल खड़े होकर तपस्या करते हुए खड़े देखे जाते हैं पर कुछ समय बाद उनके पैर फट जाते हैं और उन्हें कोई न कोई आधार लेना पड़ता है झूला इत्यादि बनाना पड़ता है इसलिए भगवान ने गीता में कहा है युक्ता हार युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगी भवति दुख इस भगवत वाक्य को जो नहीं मानता उसके लिए योगो भवति दुख इसलिए यदि कोई कठिन तपस्या करता है तो कोई हर्ज नहीं है परंतु जब देखे कि हमारा शरीर ठीक नहीं चल रहा है तो उस साधन को युक्ति से छोड़ देना चाहिए क्योंकि किसी हठ साधन को पकड़ना इतना कठिन नहीं है जितना उसको छोड़ना जैसे अनशन करना सरल है परंतु अधिक समय के पश्चात उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है क्योंकि उस समय भूख बहुत लगती है यदि व्यक्ति अधिक खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों का उतना ही सामना करना चाहिए जितना शरीर सहन कर सके यदि सहन शक्ति से अधिक हट करोगे तो परमार्थ मार्ग में अभ्यास कैसे कर पाओगे बिल खाकर तप करने वालों को मैंने देखा है पर चार छः महीने से ऊपर यह नहीं चला पाता उतने में ही प्रायः शरीर में समस्या आ जाती है कुछ साधकों के जीवन में तो ढोंग आ जाता है लोग समझे कि कुछ नहीं खाता पर चुपके से खा लेता है साधक को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में धर्मध्वजित्व दिखावा नहीं आना चाहिए जहाँ दिखावा आता है वहाँ जीवन इतना जटिल हो जाता है कि बाहर से हंसना पड़ता है और अंदर से रोना ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है बिल्व में स्वर्ण तत्व रहता है इसलिए बिल्व भोजन का काम करता है यदि किसी को केवल बिल्व पर रहना हो तो भोजन कम करते करते बहुत लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है एकदम छोड़ने से काम नहीं चलता शरीर का माता पिता से संबंध होता है वंश परंपरा से संबंध होता है इसलिए सबके शरीर और मन की सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए यदि किसी को लंबा उपवास करना हो तो पहले रेतक और कुंजल करके पेट को और शरीर के ऊपरी हिस्से को साफ करना पड़ता है यदि शरीर में थोड़ा भी मल रहा तो उसकी जो गर्मी उठती है वह उपवास काल में बहुत घातक होती है उपवास काल में दिन भर बैठे नहीं रहना चाहिए घंटा दो घंटा धीरे धीरे टहलना चाहिए इन सब बातों का ध्यान रखकर ही इस प्रकार की तपस्या में प्रवृत्त होना चाहिए